go दरणीय मुनिगण संपस्थित रि भद्र पुरुषो पूज्या मातृशक्ति तथा प्रिय ब्रह्मचारियों आचार्य मानुभाव अपना प्रसंग फिर वही पुराना प्रारंभ करते हैं। फिर वही पुरानी कहानी उपदेश मंजरी के द्वारा शुरू करते हैं। पढ़ दिया था आप लोगों ने अपना प्रसंग चल रहा था कि कुछ लोगों के मन में एक प्रश्न खड़ा होता है और प्रश्न ये खड़ा होता है कि अगर सभी सन्यासी बन जाते हैं या सभी ब्रह्मचारी बन जाते हैं तो फिर वंश और कुल का क्या होगा कैसे चलेगी वो परंपरा तो स्वामी जी उत्तर देते हैं उसमें चिंता करने की कोई ऐसी बात है भी नहीं चिंता करने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि पहली बात तो सब सन्यासी नहीं बनेंगे और ना ही सब ब्रह्मचारी बनेंगे कुछ उनमें जो श्रेष्ठ वैराग्यवान और जो आदर्श बहुत बुद्धिमान जो लोग होते हैं वो प्राय करके सन्यास और आजीवन ब्रह्मचर्य की दीक्षा लेने का साहस करते हैं वो करते हैं अब ये अलग बात है कि कुछ लोग भावुकता में आकर के सन्यास के आश्रम को ग्रहण कर लेते हैं वो तो एक अपवाद होता है सामान्य रूप से जो विद्वान सन्यासी है या ब्रह्मचारी है वह अगर अपने अपने आश्रम में अपनी मर्यादाओं में रहता हुआ वो समाज के बीच में चलता है तो लोग उसका कहना मानते हैं लोगों पर उसका अच्छा प्रभाव होता है तो कहते हैं कि सब तो नहीं बन सकते और ना ही सब ब्रह्मचारी बन सकते हैं फिर भी अगर ऐसा मान भी लिया जाए कि कुछ ही बनते हैं और कुछ नहीं बनते तो जो नहीं बनते हैं उनका तो संन्यास के द्वारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा वो मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे लेकिन जो सन्यासी बन जाते हैं तो संन्यासी बनने के बाद वो तो मुक्ति प्राप्त कर लेंगे लेकिन उनकी वंश परंपरा कैसे चलेगी जो ब्रह्मचर्य से सीधा सन्यास की योग्यता बढ़ाकर करके सन्यास लेते हैं वो कैसे बढ़ेंगे आगे उनका परिवार उनका वंश और स्वयं उनका जन्म उनका जीवन कैसे सार्थक होगा क्योंकि मनुष्य यहाँ अपना जन्म और जीवन सार्थक करने के लिए आता है जन्म लेने मात्र से जीवन सार्थक नहीं हो जाता है जन्म के साथ साथ में जीवन को सार्थक करना पड़ता है तब जन्म और जीवन दोनों सार्थक बनते हैं तो कहते हैं कि इसमें चिंता की कोई बात नहीं है कि पुत्र दो प्रकार के होते हैं एक तो विद्या और योनि से और इसकी व्याख्या मैं पूर्व कर ही चुका हूं आगे चलता हूं तो कहते हैं इन दो ही संबंधों से पुत्र प्राप्ति होती है एक तो विद्या के साथ शिष्य का संबंध होता है तो वो शिष्य एक प्रकार से पुत्र जैसा ही होता है और पुत्र जैसा होना ही चाहिए और जब वो अपने को पुत्र मान करके आचार्य से पढ़ता है कि मैं विद्या का पुत्र बनने जा रहा हूं तो आचार्य को भी फिर एक आदर्श पिता की भूमिका निभानी चाहिए वो भी उसको ये ना माने कि ये किसी और का बालक है वो यही माने कि ये भी मेरे बच्चे की तरह ही है मैं जैसे अपने बच्चे को प्यार करता हूँ अपने अपने बच्चे से स्नेह करता हूँ ठीक वैसा ही इसने इसको भी मैं दूंगा ये एक आदर्श आचार्य की धारणा होती है तो कहते हैं एक तो विद्या से और दूसरा योनि से तो इस संबंध में एक प्रमाण देते हैं मनुस्मृति का कि गरियान ब्रह्मदाह पिता मनुस्मृति का श्लोक है ये पूरा श्लोक है उत्पादक ब्रह्मदात्रो गरियान ब्रह्मदा पिता ब्रह्म जन्म ब्रह्म जन्म ही विप्रसर चाहते है की उत्पादक एक तो माता पिता अपने बच्चे को इस संसार में लाते हैं उनके माध्यम से बच्चा जन्म प्राप्त करता है एक तो ये जन्म है पर ये जन्म केवल जन्म तो है पर इस जन्म से कोई न तो माता को संतोष मिलता है न पिता को संतोष मिलता है जन्म मात्र किसी को संतोष नहीं मिलता जब वो अपने बच्चे को शिक्षा के क्षेत्र में ले जाता है जब वो अपने बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए उसको विद्यालय की शरण में भेजता है उसको एक अच्छा पद एक अच्छी प्रतिष्ठा देने की माता पिता के मन में कामना होती है, तो कहते हैं कि जो माता पिता केवल बच्चे को जन्म देकर के ही ये समझ लेते हैं कि बस मेरा कर्तव्य समाप्त हुआ नहीं कर्तव्य समाप्त नहीं हुआ है कर्तव्य का आरंभ हुआ है उसको आगे बढ़ाने के लिए क्योंकि बच्चा तो बेचारा बच्चा है अबोध है उसको क्या पता है कि मुझे किस क्षेत्र में जाना है क्या करना है उसका उद्देश्य वो नहीं उत्पन्न कर सकता उसका उद्देश्य वो स्वयं नहीं समझ सकता क्योंकि बच्चा अपरिपक्व बुद्धि का है तो कहते हैं कि एक जन्म तो माता पिता से हो गया लेकिन अब दूसरा जन्म भी होने वाला है आचार्यो मृत्यु तो जब आचार्य के कुल में पहुंचता है तो उस बच्चे को मारता है एक घटना आती है और इस घटना को आचार्य अभयदेव जी ने दिया है कहीं कहते हैं कि एक या एक आचार्य कह सकते हैं एक आचार्य घूम रहा था गांव-गांव में गली गली में और कहता था कि यदि कोई मुझे अपना बच्चा दे दे तो मैं उसकी हत्या कर दूंगा अब ऐसा कथन सुनकर के कौन चाहेगा अपने बच्चे की हत्या करवाना सब अपने बच्चे को छिपा लेते किवाड़ बंद कर लेते कोई द्वार नहीं खोलता और कहता कितना क्रूर है तो पुलिस में देना चाहिए ये खुलेआम कह रहा है कि कोई मुझे अपना बच्चा दे दे तो मैं उसकी हत्या कर दूंगा पर उसका अभिप्राय कुछ और था आचार्य का वो ये कहता था कि वही तुमने ये जन्म तो दे दिया है लेकिन इसकी सार्थकता सही दृष्टि से उत्पन्न करने के लिए या समाज में इसको सही ढंग से अपने कर्तव्य का बोध दिलाने के लिए तू पर्याप्त नहीं है ना माँ पर्याप्त है ना पिता पर्याप्त है तुमने जन्म दे दिया बस हो गया जितना तुम्हें करना था जितना तुमने शिक्षा देनी थी पांच वर्ष आठ वर्ष तक वो हो गया अब प्रारंभ होता है शिक्षा का बच्चे से बच्चे से मेरी शिक्षा का प्रारंभ होता है तो फिर बच्चा जाएगा तो उसकी मृत्यु कैसे कर देगा क्या गला दबा करके मार देगा ये तो सीधा आविदा से अर्थ घटता है और ऐसा तो शायद वेद का ना तो आदेश है और ना ही कोई ऐसा आदेश होना चाहिए तो वहां पर यह है कि बच्चे के अंदर जो पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं क्योंकि हमारा अपना कोई एक जन्म तो नहीं है ना हमारी यात्रा का अंत नहीं है ना तो इस यात्रा का आरंभ है ना अंत है तो चली चली जाती है और ये चलती रहेगी और ये कभी रुकेगी नहीं तो फिर यात्रा का स्टेशन अंतिम कैसे मान लें? तो कहते हैं कि जब बच्चा आचार्य की शरण में जाता है समित पानी होकर के तो वो उसके पिछले जन्म के संस्कारों पर भी चोट करता है क्योंकि बच्चा जो है हम सभी या मनुष्य मात्र अच्छे संस्कारों का भी एक <गी> जो संग्रह है वो लेकर के आते हैं और कुछ संस्कारों की कुछ संस्कारों की पूंजी लेकर के भी आते हैं और फिर वो जो पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं जब वो जोर मारते हैं जब उनका एक आवेग उठता है आलम्बन पाकर करके आलंबन कोई भी हो सकता है क्रोध का हो सकता है ईर्ष्या का हो सकता है धोखा देने का हो सकता है ठगी करने का हो सकता है कहते एक सेठ के यहाँ बच्चा उत्पन्न हो गया और जब वो जब वो पांच साल का हुआ तो वो क्या करता था मिट्टी के बकरे बनाता था और बकरा बक, मिट्टी का बकरा बनाया और फिर नकली तलवार लेकर के और वो यूं ऐसे उसकी गर्दन काटता था ऐसे तो थोड़े दिनों तक तो ध्यान नहीं दिया न सेठ ने ध्यान दिया न सेठानी ने ध्यान दिया फिर अचानक कुछ ऐसे उसको ऐसा लगा माता पिता को कि करता क्या ये मिट्टी के बकरे बनाता है और फिर उसको यूँ काटता है तो किसी ने कहा यह पहले कसाई घर में जरूर जन्म लिया होगा वहां बकरे काटता रहा इसलिए वो संस्कार इसके साथ आए हैं तो बच्चा चाहे वो स्त्री हो या पुरुष बच्ची हो या बच्चा वो अपने पिछले जन्मों के कुछ संस्कार की एक बहुत बड़ी पूंजी भी साथ में लाता है और उस पूंजी को नष्ट करना उस पूंजी को कौन सी पूंजी को अच्छे संस्कारों के अच्छे विचारों की पूंजी को तो बढ़ाना है और जो कुसंस्कार है क्या बात कैसे एकदम हड़कम पहुंच गया अच्छा अच्छा तो जो जो सुसंस्कारों की पूंजी है उसकी तो वृद्धि करना है उसको तो बढ़ाना है लेकिन जो कुसंस्कारों की पूंजी जो जीवात्मा ने अपने ही अज्ञानता से उसको इकट्ठा किया है उस पूंजी में आग लगा देनी है उस पूंजी को ज्ञान की अग्नि से जला देना है तो ये काम कौन करता है कहते है, ये काम करता है आचार्य वो कुसंस्कारों की पूंजी को जलाता है और कहते नहीं कि वो तीन रात्रि गर्भ में रखता है आचार्य तीसरो उद्रे विभर्ती उससे पहले और कौन सी पंक्ति है आचार्य उपनय माने उपनय मानो तो तीन दिन तक उसको अपने गर्व में रख करता है आचार्य जब कोई नया ब्रह्मचारी नया शिष्य नया विद्यार्थी नया छात्र जब गुरुकुल की शाला में प्रवेश करता है आश्रम प्रवेश करता है तो पहले उसको आंतरिक शिक्षा प्रदान करता है आंतरिक निर्माण की शिक्षा देता है वो आंतरिक विध्वंस सबसे बड़ा विध्वंस होता है ये आंतरिक विध्वंस क्या है कुचार तांसिक विचार और ऐसे ऐसे अनिष्ट विचार जो मनुष्य अपने अंदर पाले रहता है और उन अनिष्ट विचारों को बढ़ाने के लिए वो वैसे ही दृश्य देखता है वैसे ही लोगों के बीच में रहता है तो उस अनिष्ट विचारों वाली जीवात्मा से देश का परिवार का कौन सा बड़ा कांड हो जाए कौन सी बड़ी दुर्घटना घट जाए ये ये कुछ इसका निश्चित नहीं हो सकता तो इसलिए आंतरिक निर्माण के लिए ईश्वर का ध्यान है उपासना है उसको व्यवहार की शिक्षा है उसको साथियों के साथ कैसे रहना है उसको प्रेम उसको आत्मीयता उसको सहानुभूति ये सब चीजें हैं। वो तीन दिन में वो सिखा करके और फिर वो आगे की शिक्षा का प्रारंभ करता और उपनयन संस्कार के प्रारंभ में ही वो उसको महामंत्र की शिक्षा देता है पहले कहता है भई एक एक बोल भूर स्वह, स्व सवितुर, वरियण्यम अलग अलग बोल फिर दूसरी बार में थोड़ा और आगे तीसरी बार फिर पूरा बुलवाते हैं और फिर उसका अर्थ बताता है अर्थ का मतलब यही है कि कि हम हमारे पास सब कुछ है पर अगर सदबुद्धि नहीं है हम गलत मार्ग पर चलते ही चले जाते हैं कोई हमारे ऊपर अंकुश नहीं लगाता कोई हमें समझाता है तो हमें वो उल्टा रास्ता लगता है तो वो जो कुबुद्धि हमारे अंदर उत्पन्न हो जाती है मनुष्य के अंदर जो कुबुद्धि उत्पन्न हो जाती है कहते हैं उस कुबुद्धि को गति ना देने के लिए उस कुबुद्धि की रफ्तार को कम करने के लिए उसका नाश करने के लिए गायत्री मंत्र वज्र का काम करता है जैसे वेद में आता ना कि इंद्र ने वज्र से नाश कर दिया तो इंद्र सूर्य और मेघ इंद्र सूर्य उसकी किरणें वज्र और जो मेघ होता है बादल होता है वो एक प्रकार से असुर होता है उसको वो नाश कर देता है पृथ्वी पर छिन्न भिन्न कर देता है तो वर्षा के रूप में वो असुर नामक राक्षस गिरता है तो ऐसे ही आचार्य अपने उस न, उस नए शिष्य के अंदर वो ज्ञान का दीपक जलाता है ज्ञान का प्रकाश देता है और धीरे धीरे उसकी किरणें उसके पूरे मन पर फैलती हैं उसकी आत्मा में फैलती हैं और वो अपने उन कुंस्कारों को नष्ट करता है नष्ट करने का प्रयास करता है इसलिए ब्रह्मचारी भी गुरुकुल में हालांकि आते तो सब है बुद्धिमान भी आ जाते हैं तो कई बार बुद्धिहीन भी आ जाते हैं तो बुद्धिहीन को बुद्धिमान बनाया जाता है और बुद्धिमान को और बुद्धिमान बना दिया जाता है मेधा बुद्धि का धार करने वाला बना दिया जाता है तो वो जब प्रयास करता है तो उसके गुरुकुल में रहने की सार्थकता सिद्ध हो जाती है और अगर वो प्रयास नहीं करता है वही संस्कार जो उसके गांव में थे जो वो गली के बच्चों के बीच में वो उन संस्कारों को हवा देता था और वही गली कूचे के बच्चों के संस्कार हम यहां भी अगर हम वही कर रहे हैं गुरूकुलों में भी यदि वही चल रहा है तो उसका मतलब है कि गुरुकुलों से और स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों से और गली में घूमने वाले आवारा बच्चों से कोई विशेष लाभ नहीं है तो गुरुकुल में मानव निर्माण की भी बात करते हैं तो कहते हैं आचार्य जो है वो तीन रात तक क्या करता है उसके आंतरिक निर्माण की प्रक्रिया को वो उसके अंदर डालता है तो कहते हैं कि गरियान ब्रह्मदा पिता तो एक तो वो पिता होता है उत्पादक और एक ब्रह्मदात्रो एक ज्ञान का देने वाला होता है ब्रह्मदात्रो ज्ञान का देने वाला तो कहते हैं इनमें से कौन समाज का निर्माण कर सकता है तो कहते है एक तो वो ब्रह्म उत्पादक है गात्र क्या है गात्र ब्रह्मदात्रो ब्रह्मदात्रो एक तो ब्रह्मदात्र है और एक उत्पादक है तो समाज की जो छवि अगर सुधरेगी तो वो ब्रह्म दात्रों से, से सुधरेगी यानी जो ब्रह्म ज्ञान का देने वाला जो होता है जो शुद्ध ज्ञान का सिंचन आचारी आचार्य अपने शिष्य हृदय में करता है इसलिए दोनों में से गरियान ब्रह्मदा पिता दोनों में से जो ब्रह्म का ज्ञान देता है जो शुद्ध संसार का शुद्ध जीव का शुद्ध ईश्वर का और हर कला में जब उस उसके ज्ञान की शुद्धता बढ़ती चली जाती है वो उस उस कला में दक्ष होता चला जाता है तो कहते हैं वो ज्यादा श्रेष्ठ है, है गरियान ब्रह्मदा पिता तो ज्ञान का देने वाला जो पिता है ज्ञान पिता जो है वो पिता सबसे श्रेष्ठ है और आगे क्या कह रहे हैं कहते हैं ब्रह्म जन्म ही विप्रस क्योंकि ही क्योंकि ब्रह्म जन्म विप्रस क्योंकि उस शिष्य का जो ब्रह्म जन्म हो गया जो एक ज्ञान के रूप में जो जन्म हो गया है उस उस विप्र का, का, विद्वान विद्वान वो आगे बन गया है, तो कहते हैं ये जो उसने पूंजी संचित की है वो यहीं तक काम नहीं आएगी कई लोग कहते हैं ना शरीर के साथ आत्मा भी समाप्त हो जाती है तो फिर तो पाप पुन की कोई व्याख्या का कोई मतलब ही नहीं है पीतवा पीतवा पुनः पीतवा भूतले पुनर् पुनर उत्था पुनः पियो पुनर्गमना भी देते ठीक है इतना पियो कि बस भूमि पड़ जाओ और ऐसा भूमि पड़ो दोबारा वो कहते हैं ना कि एक दो बच्चे आपस में बात कर रहे थे छोटे छोटे बच्चे थे दस दस बारह बारह साल के तो एक बच्चा उनमें से कहने लगा बोला सुन मेरा पिता जो था ना इतना तैराक है कि एक बार गोता लगाता है तो आठ आठ घंटे बाहर नहीं निकलता है, बोल तेरा पिता क्या करता है तो उसने कहा बस बोला मेरा पिता इतना तैराक था कि एक बार पानी में गया जो आज तक भी नहीं निकला <laughs> इससे बड़ा तैराक और कौन होगा मेरे पिता से तेरा तेरा पिता क्या तैराक आठ घंटे बाद बाहर मेरा तो ऐसा गया कि बाहर ही नहीं आया वो अब तक और पता नहीं कब आएगा तो उसकी कोई म्याद भी नहीं है तो कहने मतलब है कि यहां पर जो कह रहे हैं कि ब्रह्मजन ही विप्रस्त है हमारी पूंजी यही समाप्त नहीं हो जाती हमारे ज्ञान की जो संचित पूंजी है वो यही समाप्त नहीं होती आगे भी चलती प्रेत्य प्रत्य यहां से जो देह छोड़ करके जाता है और फिर जब दूसरे जन्म को प्राप्त करता है तो कहते हैं प्रेत्यचा इचा सतम तो जो पूंजी है यहां भी इोके अपी अपर लोके अपी अपर लोग लो तो एक व्यवस्थी यानी पर लोग तो कहते हैं कि पुनर्जन्म में और इस जन्म में भी इस जन्म का जो कुछ किया हुआ है वो अगले जन्म में एक मित्र के रूप में जाता है आपका मित्र हमारा मित्र कौन है आप कहेंगे कि धन संपत्ति है खूब बैंक बैलेंस बना लो आईडिया बना लो खूब रिश्तेदार इकट्ठे कर लो उनको खिला पिला दो पर क्या इनसे होता है अंत में हम अकेले ही छूट जाते हैं जो बच्चा कभी बचपन में अपने माता पिता के सामने रहता था सब उसको प्यार करते थे पूरे परिवार का एक आंख का तारा बना हुआ था मोहल्ले वाले भी उसको बुला करके उसको स्नेह देते थे और वही बच्चा जब 80 साल का 90 साल का बूढ़ा हो जाता है तो कोई उसे देखना भी नहीं चाहता अरे क्या वो वहां बैठो बाबा वहां बैठ जाओ उसको बाबा कहते हैं फिर और बाबा भी ऐसा होता है वो बेचारा सोचता है कि अब जैसे तैसे रोटी मिल रही है कुछ कहे मत कहा कि बाहर घर से ही बाहर कर देंगे तो वही बच्चा जो कभी आंखों का तारा था और वही बच्चा जब 80 साल का होता है तो उसको कोई देखना नहीं चाहता उसके मुंह से लार गिर रही है दांत है नहीं देखता है तो चश्मे से भी नहीं दिखाई देता है कमर झुक करके कमान हो गई है अब ये सबकी हो सकती है हमारी भी हो सकती है मैं मजाक के रूप में नहीं कह रहा हूँ मेरी भी हो सकती है आपकी भी हो सकती है तो बुढ़ापा सबके ऊपर आता है ना गात्रम गात्रम गत्र गात्र सकुचितम गात्रकुचितम गिगलिता गात्र सिकुड़ जाता है झुर्रियां पड़ जाती हैं और गति बिगलिता और टेढ़ा मेढ़ा यूं चलता चक्कर आते चलते चलते उसको लाठी के सारे जैसे तैसे डोल डोल करके चलता रहता है तो कहते हैं ये जो ज्ञान की यात्रा जो है ना ये जो ज्ञान का जो मित्र है ये हमारे साथ जाता है ये शरीर तो यही पड़ा रह जाएगा और ये तो स्वाभाविक है और ये तो हमेशा से यही परंपरा चली आ रही कि पहले बच्चा जन्म ले बड़ा हो मित्र बने भाई साहब कहलाए फिर अंत में दादाजी कहलाए या दादी जी कहलाए और अंत में उसकी मृत्यु हो जाए ये तो स्वाभाविक है और जो इसको स्वाभाविक मान लेता है उसको उसको न बुढ़ापे में दुख होता है न जवानी में दुख होता है क्योंकि वो जानता ये प्रिया है स्वाभाविक क्रिया है स्वाभाविक क्रिया इट इज सो ये स्वाभाविक है हम कुछ बदल नहीं सकते इसमें बुढ़ापा आएगा वो कहेगा इट इज सो वो कहेगा मरना हो तो इट इज सो इट इज सो मतलब ऐसा ही ये स्वाभाविक है इसमें हम कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते तो ये सब स्वाभाविक है जो ये मान चलता है ना ये सब स्वाभाविक है रोग आ गया शरीर में स्वाभाविक है वृद्ध ब्रिद अवस्थारी स्वाभाविक है मर रहा हूँ ये स्वाभाविक है बाल बच्चे सेवा नहीं कर रहे हैं, है स्वाभाविक है ऐसी अवस्था वाला व्यक्ति अपने दुखों से पीड़ित नहीं होता है ये सूत्र है आप इसको कभी भी अभी भी अजमा के देख सकते हैं जो हमारे बीच में बुजुर्ग लोग बैठे हैं हमने आशाएं बांध रखी है ना पुत्र से पोतों से आचार्यों ने शिष्य से आशा बांध रखी है ये आशा वाशा सब बेकार निराशा सुखी पिंगलावत सांग दस का सूत्र है ना निराशा सुखी पिंगलावत ठीक है पिंगलावत रहो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी तो आगे कहते हैं कि ये तो कि जो उसका जो ज्ञान का जो संस्कार होता है जो धर्म धर्म ज्ञान और जो विवेक वो उसके मित्र के रूप में जन जन्मांतर तक उसका साथ देता रहता है वो उसका मित्र होता है बाकी ये धन संपत्ति और ये शरीर ये सब साथ नहीं देते आगे चलते हैं थोड़ा सा कहते हैं, मूल लोग जनपद में दुराचार कर कर किसी आपत्ति में पड़ेंगे सो उन्हें सदाचरण की ओर लगाना यही चतुर्थ आश्रम धारी ज्ञानी पुरुषों का मुख्य काम है स्वामी जी सन्यास के बारे में बताते हैं कि सन्यासी का क्या काम है तो कहते हैं कि सन्यासी सबसे पहले ज्ञानी होना चाहिए अगर सन्यासी ज्ञानी का मतलब शास्त्रों का ज्ञान तो उसको होना ही चाहिए लेकिन आत्मज्ञानी भी होना चाहिए अगर सन्यासी आत्मज्ञानी नहीं है केवल कोरा शास्त्र ज्ञानी है तो वो कोरा शास्त्र ज्ञानी जो है वो समाज के बीच में कोई छवि कोई प्रभाव कोई आचरण नहीं दे सकता उस सन्यासी का कोई प्रभाव नहीं होगा समाज में तो एक तो ज्ञानी और एक है ब्रह्मज्ञानी, आत्म यानी आत्मज्ञानी मतलब ब्रह्मज्ञानी आत्मज्ञानी होना चाहिए आत्मवत्त सर्वभूतेषु या पश्चति सा पशती। जो आत्मवत्त व्यवहार करने लग जाता है मेरा अपनाई है सब सर्वभूतेशु सब प्राणियों में जो आत्मीय दृष्टि रखने लग जाता है या पस्टी सो पस्टी। कहते हैं, देखना तो उसी का वास्तव में देखना है बाकी तो लोग राग द्वेष से देखते हैं ये अपना ये पराया है ये भाषावाद ये प्रांतवाद ये बिहार का उत्तर प्रदेश का ये बंगाली ये गुजराती सब लोगों की दृष्टि ऐसी रहती है लेकिन एक सन्यासी की दृष्टि जो है वो उदार बन जाती है वो कहता है कि नहीं पूरा विश्व जो है वो मेरा है एक कुटुम्ब है तो कहते है कि सन्यासी का क्या क्या का, का सन्यासी का काम क्या होना चाहिए कहते हैं कि जो गलत रास्ते पर चल चल करके दुख उठा रहे हैं, दुराचार क्या है दुष्टान आचरणम दुष्टाचार दुराचार और सद, सताम आचरणम सताम आचारा सदाचारा तो जो सज्जनों के, के जीवन में जो देखा जाता है यानी सज्जनों की बात तो इतनी अच्छी होती है जो वास्तव में साधु संन्यासी सज्जन होते हैं वो हंसी में भी कोई ना कोई उपदेश दे देते हैं उनकी हर बात में कोई ना कोई शिक्षा मिली होती है और जो मूर्ख होते हैं उनकी हर बात में कोई ना कोई द्वेष कोई ना कोई तनाव कोई ना कोई चुभने वाली बात मिली होती है इसलिए बुद्धिमान और मूर्ख में इतना ही अंतर है कि बुद्धिमान तो तो वाणी से भी ठीक से नहीं बोल पाता क्योंकि उसका मन स्वस्थ नहीं होता और जो ब्रह्मज्ञानी होते उनका मन भी स्वस्थ होता है और उनका तन भी स्वस्थ होता है फिर वो जो कुछ बोलते हैं उससे समाज भी स्वस्थ होता है तो ये आज का विषय था बाकी कम शांति बात